पहले वाला लग जाएगा अविद्या और कामना वाले के लिए कर्म है क्योंकि कुछ ना कुछ कामना होगी तभी तो व्यक्ति कर्म करेगा और कामना का मूल क्या है अविद्या इसलिए कहा गया अविद्या और कामना वाले के भी कर्म है कर्म, कर्म किसके लिए है अविद्या और कामना वाले अधिकारी के लिए तो कर्म अविद्यामूलक है कर्म कैसा है हाँ आत्मा को न जानने के कारण ही मनुष्य कर्म करता है क्षी आया पूर्व पक्षी कहता है व्यतिरिक्त आत्म दे से देश भिन्न आत्मा ज्ञात न होने पर नित्य आदि कर्मों में प्रवृत्ति असिध है देश भिन्न आत्मा का ज्ञान न होने पर नित्य नैमित्तिक और काम कर्मों में प्रवृत्ति असंभव है सभी कर्मों में प्रवृत्ति असंभव है क्योंकि जो, जो ऐसा समझेगा कि देश भिन्न आत्मा है वो इस देश के नष्ट होने पर भी रहता है वही व्यक्ति नित्य कर्म कर सकता है है ना और जो व्यक्ति देश भिन्न आत्मा को नहीं मानेगा तो वो क्या है सोचेगा देश न रहने पर कुछ रहता ही नहीं है आत्मा का अस्तित्व देश से अलग नहीं है तो नित्य आदि कर्म करेगा इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी का प्रश्न है आये में न से कहता ऐसा नहीं कहना क्योंकि चलनात्मक जो कर्म है ना ध्यान देंगे यहाँ ऐसा अभिप्राय है कि जितने भी लौकिक और वैदिक कर्म है सभी चलनात्मक हैं चलना फिरना तो जानते हैं ना चलनात्मक है जैसे कि आप लौकिक कर्म में खाना पीना तो हाथ का चलन हो रहा है कहीं मुख का चलन हो रहा है ना। कुछ कर रहे हैं तो चलन ही तो होगा भी है हाँ और वैदिक कर्म भी क्या है की याद में क्या है आप में आहुति दे रहे हैं वो भी किया ही है ना तो यहाँ चलनात्मक कर्म से सभी लौकिक वैदिक ले, ले लेना है तो ऐसा भाष्यकार अभिप्राय है कि चलनात्मक जो कर्म है इस कर्म का कर्ता कौन है दे कर्म का कर्ता कौन है दे आत्मा उसका कर्ता नहीं है अनात्मक से चलनात्मक से कर्मणा आत्मा के द्वारा न किए गए चलन रूप कर्म का चलन रूप कर्म कौन करता है न की अनात्मा के द्वारा किए गए चलन रूप कर्म का मैं करता हूँ किसका करता हूँ चलन रूप कर्म का चलन रूप कर्म का मैं करता हूँ या चलन रूप कर्म को मैं करने वाला हूँ ऐसा समझकर प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसा समझकर प्रवृत्ति देखी, देखी जाती है इस प्रकार प्रवृत्ति देखी जाती है जैसे व्यक्ति या घूम करेगा या लोग कोई भी कर्म करेगा तो क्या किस क्या समझ के करता है मैं करता हूँ मैं करता हूँ इस ऐसा समझ प्रवृत्ति देखी जाती है किन में प्रवृत्ति कर्मो में मैं करता हूँ इस प्रकार वो करता किसको समझता है आत्मा को किसको समझता है हाँ मैं करता हूँ अर्थात आत्मा करती है ऐसा समझकर प्रवृत्ति प्रवृति देखी जाती है कौन करता है क्या समझता है वो आत्मा कर मैं करता हूँ मैं मतलब आत्मा आत्मा कर रही है ऐसा समझकर प्रवृत्ति देखी जाती है किसमें प्रवृति कर्मो तो में करता वास्तु में कौन है दे करता है लेकिन वो क्या समझता है आत्मा करता है अच्छा जी तो अब ध्यान देना तो ये चलनात्मक कर्म जो है ना तो ये जो ऐसा समझ रहा है तो देश भिन्न आत्मा को जानेगा तो वो ऐसा समझ सकता है जो देश भिन्न आत्मा को जानता है तो मैं करता हूँ ऐसा समझ के मतलब देश भिन्न आत्मा को जो जानने वाला मनुष्य है तो आत्मा करता है ऐसा समझ कर उसकी प्रवृत्ति होगी और जो आत्मा करता है ऐसा समझ करके जिसकी प्रवृत्ति हो रही है वो क्या है कि देश आत्मा को जान रहा है क्या तो इसे क्या सिद्ध हुआ की दे से भिन्न आत्मा को न जानने पर ये सभी प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं ये एक भाष्यकार कहना चाहते हैं क्या दे से भिन्न आत्मा को न जानने पर सभी प्रकार के कर्म देखे जाते हैं आई। संद्योपासन वगैरह कौन करेगा दे वो क्या सोचेगा कि आत्मा कर रही है है तो मतलब आत्मा का ज्ञान न होने पर सभी प्रवृतियां बन जाती है ना तो इस अभिप्राय से भाष्यकार का उत्तर है पंक्ति लगाएंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि चलन रूप लौकिक वैदिक नहीं आत्मा जिनका करता नहीं है ऐसे चलन रूप लौकिक वैदिक सभी कर्मों का मैं करता हूँ मैं करता हूँ ऐसा समझकर उन कर्मों में प्रवृत्ति देखी जाती है तो मतलब क्या हुआ से आत्मा को भेद न जानने पर दे आदि से भिन्न आत्मा को न जानने पर प्रवृत्ति देखी जाती है तो मतलब दे से भिन्न आत्मा का ज्ञान होने पर प्रवृत्ति असंभव है जो पूर्व पक्षी ने कहा वो बनेगा तो ऐसा बात स्वीकारने कहा बात है समझ में ऐसा है अब देख देंगे सिद्धांति चल रहा है कि दे आदि लेकिन अभी पूरा पूरा यदि विचार करो उसकी अभिप्राय का पूर्ण उत्तर हुआ कि नहीं हुआ ये बात अलग है अपना अपना चिंतन करना है ना फिर पूछना कोई बात हो कि ये अभी सिद्धांति चल रहा है की दे आदि संघात में दे आदि का संघात मतलब दे इंद्रियों का समुदाय दे इंद्रियों का समुदाय की दे आदि के संघात में अहम प्रत्यय गौड़ है अहम प्रत्यय मतलब क्या है इंद्रियों में आत्म बुद्धि होती, होती है है ना आने हाँ। जाने में गम, में क्रिया होने पर वो क्या आत्मा में क्रिया मानता है अंतःकरण में सुख दुख होने पर वो अपने में सुख दुख मानता है तो दे आदि संघात में अहम प्रत्यय होने पर अहम प्रत्यय करते अहम बुद्धि या आत्मबुद्धि दे आदि संघात में होने वाला दे आदि संघात में होने वाली आत्मबुद्धि गौड़ है मिथ्या नहीं है यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहे कौन कहना चाहेगा पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुसार तो दे आदि के संघात में होने वाली आत्मबुद्धि कैसी है मिथ्या है मिथ्या करते यहाँ पर अयथार्थ ज्ञान मिथ्या क्या मतलब है अयथार्थ ज्ञान भ्रम ऐसा और पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है की यह दे में होने वाली आत्मबुद्धि मिथ्या नहीं है ये कैसी है गौण है गौड़ ध्यान देना सुक्ति को रजत समझना यह क्या है आपका मिथ्या ज्ञान है आयथार्थ ज्ञान है और जब कहते हैं ना सिंह देवदत्ता देवदत्त को क्या कहते हैं सिंह तो इस ज्ञान को कोई आयथार्थ ज्ञान मानता है क्या इसका क्या अर्थ है सिंह सदृश देवदत्त है सिंह के समान देवदत्त है तो ये यह, यहाँ पर जो भाई ये गौण प्रत्यय है ये कैसा है गौण प्रत्यय मतलब गौण प्रती हो रही है जो सिंह देवदत्ता सिंह के समान देवदत्त है ऐसी जो प्रतीति होती है ऐसी जो बुद्धि होती है वो कहती है गौण, यह गौण है यह गौड़ बुद्धि है मिथ्या बुद्धि नहीं है मिथ्या तो नहीं है ना सिंह सदृशो देवदत्ता ऐसा इसका अर्थ है, है पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहे चेत अर्थ यदि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहे की दे आदि के संगात में होने वाली आम बुद्धि दे आदि के संगात में होने वाली आत्म बुद्धि गौण है मिथ्या नहीं है यदि ऐसा कहना चाहे तो से उसका उत्तर है ऐसा नहीं कहना, नहीं नहीं कहना तो नहीं कहना कहना ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा क्योंकि क्योंकि मानने पर आईसा? क्या मानने पर दे आदि संगात में होने वाली आत्मबुद्धि को गौण मानने पर गौण मानने पर ऐसा नहीं कहना क्योंकि वैसा मानने पर उनके कार्यों में भी गौणत्व की प्राप्ति होगी उनके कार्यो में किन के कि किसके कार्यों में देहादि दे के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि के कार्यों में मतलब देहात्म बुद्धि के कार्यों में देहात्म बुद्धि के कार्यों में भी गौरत्व की प्राप्ति होती है देहात्म बुद्धि का सभी कार्य है लौकिक वैदिक कर्म किसका कार्य है देहात्म बुद्धि का कार्य है लौकिक वैदिक कर्म देहात्म बुद्धि का कार्य है और जन्म मृत्यु रूप बंधन भी किसका कार्य है तो सब ले लेना देहात बुद्धि का कार्य क्या लौकिक वैद्य कर्म तथा जन्म मृत्यु रूप है? संसार बंधन ये सब कार्य हो गया ना तो उनके कार्यों में भी गौड़ की प्राप्ति होगी मतलब उनके कार्य भी गौण होने उनके भी लगेंगे उनके कार्य भी क्या होने लगेंगे हाँ तो देहात बुद्धि का कार्य जो जन्म मरण सुख सुख शोक मोह ये सब कैसे होने लगेंगे गौड़ होने लगेंगे यदि यह गौण होने लगेंगे तो क्या होगा तो फिर जब ये गौड़ होने लगेंगे तो उनके कारण का अन्वेषण करके उसकी निवृत्ति का प्रयास नहीं होना चाहिए कारण का अन्वेषण करके उसकी निवृत्ति का प्रयास जिसे ध्यान देना जो देवदत्त है ये गौड़ सिंह <Singh> है तो उससे कोई डर डर करके भागेगा hmm. उससे निवृत्त होने का कोई प्रयास करेगा hmm. Hmm. जब मालूम हो गया कि देवदत्त का ऐसा गौड़ सिंह है तो उससे निवृत्त होने का कोई प्रयास करेगा जानने पर तो यदि ध्यान देना उसके कार्य भी यदि गौड़ हो जाएं कौन ए, ये कर्म लौकिक वैदिक कर्मे जन्म मृत्यु रूप संसार सुख ये सभी कार्य यदि गौण हो जाएंगे तो क्या है की इनकी निवृत्ति का कोई प्रयास करेगा लेकिन प्रयास लोग करते हैं नहीं करते है इससे सिद्ध बात ये गौण नहीं है बताई समझ में ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर देहात बुद्धि के कार्य जन्मरण और अलौकिक वैदिक कर्म तथा सूक्ष्म आदि में भी गौणत्व की प्राप्ति होती है वो भी गौण होने लगेंगे तो गौड़ होने से क्या होगा कि उनकी निवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे तो प्रयास करता है इसका मतलब वे गौड़ नहीं है बताए वो मिथ्या ही है देहात्म बुद्धि कैसी है मिथ्या है गौड़ नहीं है ऐसा यहाँ पर फिर पूर्व पक्षी जा रहा है पूर्व पक्षी ये बताना चाहता है कि देहात्म बुद्धि कैसी या गौण है गौणत्म बुद्धि जो है गौण बुद्धि है करते प्रतीति प्रती या बुद्धि है तो इसमें एक उदाहरण देता है पूर्व पक्षी देखिए आत्मीय देने दे आदि संघात में अहम प्रत्यय गौण है अपने दे आदि संघात में अहम प्रत्यय गौण है जैसे अपने पुत्र के विषय में जैसे अपने पुत्र के विषय में दे आदि में आत्मीय कर सुखी है आत्मीय कर सुखी है अपने दे के संघात में होने वाली आत्म बुद्धि गुण है जैसे अपने पुत्र के विषय में आत्मा वही पुत्र नाम पुत्र नामा एक पद है अलग अलग नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर ऐसा समाज करना पुत्र पुत्र पुत्र इति नाम यश मतलब पुत्र नाम वाला यश हुआ पुत्र नाम वाला तू मेरी आत्मा ही है पुत्र नाम वाला तू मेरी आत्मा ही है तो नाम दिखा ना साध में नाम समझे पुत्र नाम वाला तू मेरी आत्मा ही है मतलब तो ना, पुत्र नाम वाला तू मेरा स्वरूप ही है मेरे से अभिन्न ही है तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर पुत्र में जो क्या है कि अहम प्रत्यय हो रहा है ना पुत्र में आम पुत्र में आत्मबुद्धि हो रही है पुत्र को अपना स्वरूप समझा जा रहा है पुत्र आत्म बुद्धि हो रही है या पुत्र में जो अहम प्रत्यय हो रहा है वो कैसा है गुण है दे... वो कैसा है, दो... दो... है गुण है? है।, है अपने संगात में होने वाला अहम प्रत्यय गुण है आत्मबुद्धि गौण है जैसे अपने पुत्र के विषय में आत्मा वही पुत्र नाम से इस प्रकार यथात्मीय पुत्र है ना जैसे अपने पुत्र में आत्मा पुत्र नामासी इस प्रकार गौड़ अहम प्रत्यय होता है या गौड़ आत्मबुद्धि होती है क्या होती है गौड़ आत्मबुद्धि होती है अच्छा गौड़ ही है, आये नहीं है तो प्रेम के कारण ऐसा बोलना है है ना लोके क्या अपी क्या लोके अफी और लोक में भी अयम गहु मम प्राणाय या या गो मेरा प्राणी है या गो मेरा प्राणी है इसी तर्थ है इस प्रकार गौड़ प्रत्यय होता है क्या होता है गौड़ प्रत्यय होता है गौण प्रत्यय किस प्रकार से है ये क्या है? ये गाय मेरा प्राण ही है तो यहाँ पर गाय को क्या समझा जा रहा है प्राण गो में जो प्राण प्र... बुद्धि हो रही है वो कैसी है गौण बुद्धि गो में जो प्राण बुद्धि हो रही है वह गौण बुद्धि है यथा से दृष्टांत था ना अब दृष्टांतिका तो उसी प्रकार से ये मिथ्या प्रत्यय है क्या या आत्मा वैपुत नीम गहु मम प्राणा एवं प्रत्यय उसी प्रकार से अयम मिथ्या प्रत्यय न अयम का अर्थ है दयादी संगात में होने वाला अहम प्रत्यय दयादी संगाते होने वाला अहम प्रत्यय अथवा कही देहा बुद्धि तदव उसी प्रकार से उसी प्रकार से अयम मिथ्या प्रत्यय निथ्या प्रत्यय नहीं है न ये मिथ्या प्रत्यय नहीं है बल्कि कैसा है गुण है ठीक है ये मिथ्या प्रत्यय नहीं है तो मिथ्या प्रत्यय कौन है तो पूर्व पक्षी बताता है तू अग्रिमा विशेष हो स्थानु पुरुष हो मिथ्या प्रत्यय तू अग्रिमा विशेष हो कि जिनके भेद का ज्ञान नहीं होता है ऐसे स्थानु और पुरुष को विषय करने वाला प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय है स्थानु व पुरुष होगा संदेह होता है ना या स्थाणुआ या पुरुष है यदि ठीक ठीक भेद कर विशेषण यदि ठीक ठीक भेद का या विशेषण का ज्ञान हो जाए तो निर्णय हो जाएगा ये स्थाणु तो ही है अथवा या पुरुष ही है तो यहाँ पर विशेष अग्रिमाण विशेष यो विशेष का ज्ञान ना होने से विशेष कर भेद या विशेषण है ना, कि यहाँ पर विशेषण का ज्ञान ना होने से या भेद का ज्ञान न होने पर अग्रिमाण विशेष यो है न की जिनके भेद का ज्ञान नहीं हुआ है या जिनके विशेषणों का ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे स्थाणु और पुरुष को विषय करने वाला प्रत्येक जिनके विशेषणों का ज्ञान नहीं हुआ है ऐसा स्थानु और पुरुष को विषय करने वाला प्रत्यय क्या है मिथ्या प्रत्यय और पुरुष हुआ यह मिथ्या प्रत्यय का उदाहरण हुआ देहात बुद्धि का उदाहरण मतलब अब ये पूर्व पक्षी आया सिद्धांति कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि गौड़ प्रत्यय का मुख्य कार्य अर्थक तो नहीं है मतलब गौड़ प्रत्यय मुख्य कार्य के लिए नहीं है गौण प्रत्यय मुख्य कार्य के लिए नहीं है तो कैसे मुख्य कार्य के लिए नहीं आके समझाएंगे सब गौड़ प्रत्यय मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं है बल्कि लुप्तोपमा शब्द के द्वारा वह अधिकरण की स्थिति के लिए है इसको जो ये दो पंक्तियां है ना उनको ही भाष्यकार आगे समझाएंगे लगाइए ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि गौड़ प्रत्यय मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं है बल्कि वह लुप्तोपमा शब्द के द्वारा अधिकरण की स्तुति के लिए है हम आपको बताई देते हैं अभी इसको समझाता हूँ जैसे ध्यान देना सिंहो देवदत्ता क्या कहा जाता है सिंह देव दत्ता सिंहदत्ता ऐसा जो प्रत्यय होता है प्रत्यय अर्थ ज्ञान दत्ता ऐसा जो ज्ञान होता है तो ये ज्ञान गौड़ ज्ञान है कि ये आपका मिथ्या ज्ञान है गौड़ ज्ञान है अच्छा तो इसका अर्थ है समान देव दत्त तो सिंह के समान देवदत्त है तो सिंह सिंह में क्या होती क्रूरता वीरता तो देवदत्त में क्या है क्रूरता और वीरता क्रूरता और वीरता जैसे सिंह में होती है वैसे ही किसमें है देवदत्त में है तो उसको क्या कहा जाता है सिंह देव दत्ता इसका अर्थ होता है सिंह युवा हाँ सिंह इवा? हा, के समान देव दत्त है तो ध्यान देना ये जो गौड़ प्रत्यय है ये मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं है तो जैसे की जो गौड़ प्रती हुई इससे मुख्य का कार्य जो मुख्य सिंह है ना उस, उसको देखकर व्यक्ति क्या है भयभीत होता है भाग जाता है तो ऐसा मुख्य का कार्य होगा गौड़ प्रत्यय से मुख्य का कार्य नहीं।, नहीं होता है तो गौड़ प्रत्यय मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं है ये इतना बात आज आपको ये मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं, नहीं है अच्छा उससे तो कोई भय पलायन ऐसा तो नहीं होगा तो गौड़ प्रत्यय क्या मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं न ही व्यक्ति समझेगा ये हमको खा जाएगा गौड़ कृत्य मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं है बल्कि लुप्तोपमा शब्द के द्वारा हुआ अधिकरण की स्तुति के लिए है लुप्तोपमा समझेंगे जो सिंह देवदत्ता कहा जाता है इसका अर्थ क्या होता है सिंह युद्धता कहते हैं तो इसमें उपमाचक यु शब्द है? है नहीं, नहीं है न तो क्या है की उपमावाचक शब्द का जिससे पर लोप हो गया है जिससे पर उपमावाचक शब्द का लोप हो गया है उसे क्या कहेंगे लुप्तोपमा शब्द सिंह युवदत्ता तो सिंह शब्द से पर क्या है उपमावाचक वाचक उपमान वाचक यु का लोप हो गया है तो लुप्त उपमा शब्द कौन हुआ सिंह शब्द लुप्त उपमा शब्द कौन हुआ सिंह सिंह शब्द हुआ अब ये आप पंक्ति लगाएंगे पंक्ति ऐसे लगाएंगे कि लुप्त उपमा शब्द के द्वारा हुआ अधिकरण की स्थिति के लिए है अधिकरण ध्यान दे रहा हूं सिंह देवदत्त सिंह देवदत्ता सिंह इसका क्या अर्थ सिंह के समान देवदत्त है सिंह की समानता किसमें है देवदत्त में सिंह की समानता किम <Ce -shrit> रूप क्रूरता वीरता रूप समानता सिंह की क्रूरता वीरता रूप समानता किसमें है देवद्त देवद्त। हाँ। तो सिंह की क्रूरता वीरता रूप समानता का अधिकरण कौन है तो लुप्त उपमा के द्वारा वह अधिकरण की स्तुति के लिए है कौन गोड़ प्रत्येक तो देवदत्त की स्तुति की जा रही की देवदत्त सिंह समान क्या है क्रूर वीर है लग गई न ऐसा नहीं कहना क्योंकि गौड़ प्रत्यय मुख्य का कार्य करने के लिए नहीं है वह लुप्टोपा शब्द के द्वारा अधिकरण की स्तुति करने के लिए है लुप्टोपमा शब्द के द्वारा अधिकरण की स्तुति करने के लिए है लगी पंक्ति अब इसको वास्तविक आगे यथा सिंगो देव दत्ता अग्नि माणवा का है ना कि यह माणवा की अग्नि है अग्नि मतलब क्या होती है कि गौरवर्ण की होती है ना तो के माड़वादि गौर है तो कहते हैं अग्नि के समान इसका गौरवर्ण है अग्नि के समान उज्जवल वर्ण है अग्नि के समान के समान माणवक है माणवकाव दत्ता अग्निमाणवका अर्थ यह कथन यह कथन सिंह सिंह अग्नियू है ना सिंगा युग का क्या अर्थ है सिंगा यु देवदत्ता अग्नि युग का क्या अर्थ है अग्नि यु देवदत्ता तो क्रूरता तथा पिंगल आदि रूप समानता होने से क्रूरता सिंह में क्रूर कर और क्रूर किसमें है तो देवदत्त तो में तो सिंह की क्रूरता के समान क्रूरता किसमें है देवदत्त में तो सिंह की क्रूरता रूप समानता किसमें गई देव दत्त में और अग्नि जैसे पिंगल वर्ण की है अग्नि में पिंगलता है पिंगलता कर से गौरत्त गौरवर्ण है जैसे अग्नि में पिंगल है मतलब गौरवर्ण है वैसे ही गौरवर्ण किसने है मण्वक में तो अग्नि मतलब का जो है ना पिंगल मतलब गौरवर्ण अग्नि का पिंगल रूप समानता किसने हुई मण्वत्मे एक क्रूरता तथा पिंगल आदि रूप समानता के कारण कारण देवदत्त मण्वक रूप अधिकरण की स्तुति के लिए ही है देवदत्त रूप अधिकरण क्या माणवक रूप अधिकरण की स्तुति के लिए ही है क्या है वो गुण प्रत्यय देवदत्त रूप अधिकरण की स्तुति के लिए है सिंगो देवदत्ता ये प्रत्यय और अग्नि अग्निमाणवका ये प्रत्यय किसकी स्तुति के लिए है माणवक रूप अधिकरण की स्तुति के लिए है पंक्ति लगाएंगे यथा सिंगो देवदत्ता अग्निमाणवका अर्थ है या प्रत्यय इसी का अर्थ है प्रत्यय ये प्रत्यय इसका अंग किसके साथ है स्त्री अर्थ हम इस के लिए गौड़ ना गौड़ ना गौड़ प्रत्यय गौड से मुख्य कार्य अर्थत्व लुप्तोपमा शब्दोपमा शब्द के द्वारा अधिकरण की अग्नि जैसे सिंग और अग्निमाण इसी का अर्थ है ये प्रत्यय ये प्रत्यय सिंगा युव अग्नि इस प्रकार क्रूरता तथा पैंगल रूप समान क्रूरता तथा पिंगल आदि रूप समानता के कारण देवदत्त तथा के रूप अधिकरण की स्थिति के लिए ही है कौन ये प्रत्यय कौन स्तुति के लिए प्रत्यय सिंगायु अग्नियुग सिंह समान अग्नि के समान तो ये उपमा लगाकर बोला है सिंगा सिंगायु अग्नियु इस प्रकार सिंगायु का सिंगायु देवदत्ता अग्नि युग देवदत्ता इस प्रकार क्रूरता तथा पिंगल पिंगलता समानता के कारण देवदत्त तथा माणवक रूप अधिकरण की स्तुति के लिए ही है तो नग्निकार्यम वि अग्नि कार्य हुआ गौर शब्द प्रत्यय अब देखना सिंह का कार्य व अग्नि कार्यम तू किंतु सिंह का कार अथवा अग्नि तो का कार गौड़ शब्द अथवा गौड़ प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हो सकता है लगाएंगे गौड़ शब्द को निमित्त मान करके गौड़ शब्द अथवा गौड़ शब्द को निमित्त मान करके अथवा गौड़ प्रत्यय को निमित्त मान करके सिंह का कार्य अथवा अग्नि का कार्य नहीं हो सकता है अब ध्यान देना कि जैसे गौड़ शब्द जो बोला जाता ना सिंह दत्ता इस वाक में प्रयुक्त सिंह शब्द कैसा है गौड़ है सिंहोदेव दत्ता अग्निमाण का इस वाक्य में प्रयुक्त सिंह शब्द और शब्द कैसे है तो शब्द गौड़ है तो गौड़ शब्द समझ में आया गौड़ का अन्वय शब्द के साथ भी है प्रत्यय के साथ भी है गौड़ शब्द और गौड़ प्रत्यय द्वंदादो सूमाणम पदम हाँ तो आदि में जो गौड़ है इसका दोनों के साथ संबंध है गौड़ शब्द और गौड़ प्रत्यय तो सिंहो देवदत्ता इस वाक्य में प्रयुक्त सिंह शब्द कैसा है गौड़ शब्द है अग्निमाणव का इस वाक्य में प्रयुक्त अग्नि शब्द कैसा है गौण शब्द है अब प्रत्यय पर आप ध्यान देंगे प्रत्यय पर जैसे सिंहो देवदत्ता ये प्रत्यय सिंहो देवदत्ता इस प्रकार होने वाला ज्ञान क्या होता है ना तो सिंहो देवदत्ता इस प्रकार होने वाला जो प्रत्यय है ज्ञान है वो ज्ञान मुख्य है या गौण है गौण है ना मतलब देव इस इस प्रकार ज्ञान ज्ञान होता होता है है को सुनकर कैसा ज्ञान सिंह कैसा है गौड़ ज्ञान है तो अब ध्यान देना की गौड़ शब्द और गौड़ प्रत्यय को निमित्त मान करके सिंह का कार्य अथवा अग्नि का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है गौड़ शब्द अथवा गौड़ शब्द और गौड़ प्रत्यय को निमित्त मान करके सिंह का कार्य अथवा अग्नि का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है तू मिथ्या सभी अनुभव करते हैं मिथ्या प्रत्यय क्या है देहात्म बुद्धि इसका कार्य क्या अनर्थ है शूक मोह जन्म मरण रूप संसार शूखमो जन्मरण रूप संसार तो मिथ्या प्रत्यय के कार्य का तो मिथ्या प्रत्यय के कार्य अनर्थ का सभी अनुभव करते हैं प्रत्यय के कार्य अनर्थ का सभी अनुभव करते हैं अब ध्यान देना अब ये गौड़ प्रत्यय जो है ना जैसे कि गौड़ प्रत्यय हुआ तो इससे सिंह का कार्य होगा से क्या सिंह जो भागना पलायन करना डरना वगैरह होगा अच्छा और अग्निमाल बका अस्थि तो इससे क्या है किसी को जलने का भय होगा अच्छा शीत निवारण की इच्छा होगी क्या है तो की सिंह का कार्य स्वाग्नि का कार्य यहाँ पर नहीं होगा लग जाएगी आपको और यदि कोई असुविधा हो तो कल पूछ लेंगे मिथ्या प्रत्यय का कार्य का कार हो का तो होता है न अच्छा मिथ्या प्रत्यय के कार्य अंदर से तो सभी अनुभव करते हैं रजु सर्क बुद्धि भी क्या मिथ्या बुद्धि है, है ना गौड़ बुद्धि नहीं है अब देखेंगे यहाँ पर गौड़ प्रत्ययम क्या जाना जानात मतलब को ये कोई कोई मनुष्य गौड़ प्रत्यय के विषय को जानता है क्या जा, जाना क्रिया का करता है कर लेना मनुष्या कि मनुष्य गौड़ प्रत्यय के विषय को जानता है किस प्रकार जानता है ऐसा सिंघा ऐसा देवदत्ता ऐसा देवदत्ता सिंघा नाथ या देव सिंह नहीं या देव सिंह नहीं है ना गौड़ प्रत्यय का विषय जो क्या है आपका गोड़ प्रत्यय का विषय जो देव है उसको समझते हैं ना लोग सिंह के समान जो देव है वो तो गोड़ प्रत्यय का विषय है और मनुष्य गौड़ प्रत्यय के विषय को जानता है की ऐसा देव दत्ता सिंह ना देव दत्त सिंह नहीं है अयम अग्नि मावका ना ये अग्नि माणवक है नहीं या माणवक अग्नि नहीं है अयम माणवका अग्नि ना ये माणवक अग्नि नहीं है इस प्रकार गौड़ प्रत्यय के विषय को मनुष्य जानता है जानता है ना तो जैसे इनको जानता है तो उसी प्रकार से ध्यान देने कि यदि जो है ना देहात्म बुद्धि गौड़ प्रत्यय होता यदि देहात्म बुद्धि गौड़ प्रत्यय होती तो सभी लोग जिनको देहात्म बुद्धि होती है जिनको देहात्म प्रत्यय होता है वो सभी ये समझते क्या कि यह देहात्मा नहीं है वो समझ पाते हैं क्या तो यदि देहात्म बुद्धि गौड़ बुद्धि होती तो जिनको देहात्म बुद्धि होती है वे क्या समझते हैं कि देह आत्मा क्या समझते हैं इससे क्या सिद्ध होता है की देहात्म बुद्धि या गौड़ बुद्धि नहीं है बल्कि मिथ्या बुद्धि है प्रत्यय है प्रत्यय करते यहाँ पर बुद्धि ज्ञान प्रतीसा समझेंगे तथा उसी प्रकार से उसी प्रकार से यदि गौड़ देहादि संघात रूप आत्मा पूर्व पक्षी के अनुसार दे आदि का संघात क्या है ये गौड़ रूप ये, ये क्या है इसको रूपी आत्मा कहा जाता है कि का संघात रूप आत्मा उसके अनुसार गौड़ आत्मा है जैसे देवदत्त क्या है गौर सिंह मुख सिंह नहीं है गौड़ सिंह है ना उसी प्रकार से गौड़ दे रूप, उसी प्रकार गौड़ दयादि संघात रूप आत्मा के द्वारा किया गया कर्म गौड़ादि संघात रूप आत्मा के द्वारा किया गया कर्म मुख अहम प्रत्यय के विषय आत्मा से किया हुआ नहीं होता है मुख अहम प्रत्यय के विषय आत्मा से किया हुआ नहीं।, नहीं होता है ध्यान देंगे ध्यान दो दोबारा मतलब ऐसे पंक्ति लगाएंगे जैसे कि गौड़ प्रत्यय के विषय को आदमी जानता है ना कि देवदत्त सिंह नहीं है माड़वक अग्नि नहीं है यदि उसी प्रकार यहाँ भी क्या गौड़ प्रत्यय का विषय होता देहात बुद्धि स्थल में क्या होता गौड़ प्रत्यय का विषय होता कौन आत्मा तब की बात है उसी प्रकार से गौड़ देहादि रूप संघात के द्वारा किया गया कर्म मुख्य अहम प्रत्यय के विषय आत्मा के द्वारा किया हुआ नहीं माना जाता किया हुआ नहीं माना जाता कब यदि गौड़ होता तो तो आत्मा के द्वारा किया हुआ नहीं माना जाता लेकिन कर्म करने वाले वो सब क्या मानते हैं आत्मा द्वारा किया हुआ मानते हैं ने किया ऐसा तो नहीं मानते हैं कर्म करने वाले सभी यही मानते हैं कि द्वारा किया गया इससे क्या सिद्ध होता है कि ये गौर, गौर, गौर अग्नि के द्वारा किया गया कर्म मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि के द्वारा किया हुआ नहीं होता है जैसे गौर सिंह कौन है देव उसने कुछ कर दिया तो मुख्य सिंह के द्वारा किया हुआ माना जाएगा क्या उसने खा पी लिया ने तो मुख सिंह के द्वारा खाया किया माना जाएगा क्या क्योंकि गौर सिंह और गौर अग्नि कर्म मुख सिंह और अग्नि किया हुआ नहीं माना जाता है किया हुआ हाँ ऐसा लगा लेना अब देखना चार क्रौरण पैजल व मुख सिंह यो कार्यम चिंतित किए थे उपण लगाएंगे क्रूरता अथवा पिंगलता के द्वारा क्रूरता अथवा पिंगलता पिंगलता मतलब क्रूरता अथवा पिंगलता के द्वारा यही समानता है ना क्रूरता किसमें देवत्व में पिंगलता किसमें माणवक में क्रूरता अथवा पिंगलता के द्वारा मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है अच्छा तो क्रूरता अच्छा जब सिंह देवदत्ता कहते हैं तो देवदत्त में क्रूरता का बोध होता है अग्नि माण्व कहा जाता है तो माणवक में पिंगल्य का बोध होता है तो कहते हैं क्रूरता पिंगलता के द्वारा मुख सिंह और मुख अग्नि का कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि क्योंकि क्रूरता और पिंगलता स्तुति के लिए होने के कारण स्तुति करके चरित्त हो जाती है स्तुति करके क्षण हो जाती है कौन क्रूरता और पिंगलता अब वो किन शब्दों के द्वारा कही जाती है सिंगो देवदत्ता इन शब्दों के द्वारा सिंगो देवदत्ता इन शब्दों के द्वारा कहा जाता है क्रूर और अग्नि इन शब्दों के द्वारा क्या कहा जाता है पैंगल और क्रूरता अथवा पैंगल्य के द्वारा मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य कुछ भी नहीं किया जाता है क्यों की वह स्तुति के लिए होने से स्तुति करके उच्चीर्ण हो जाता है या चरितार्थ हो जाता है चरितार्थ हो जाता है आगे लगाएंगे ईस्वी मानव जिनकी सूती की जाती है उसे क्या कहते हैं जैसे कि सिंह देवदत्ता इस प्रकार जो है देवदत्त की सूती की, तो की जाती है तो स्तूमान कौन हुआ देवदत्त अग्नि मणवका इस प्रकार की जाती है मणवक की तो स्तूमान कौन हो गया मणवक कहते हैं और स्तूमान व्यक्ति जानता है दिवचन है ना और स्तूमान व्यक्ति जानते हैं क्या जानते हैं अहम सिंह जब देवदत्त को कहो सिंह देवदत्ता तो क्या अपने को सिंह मानता है क्या तो इस स्तूमान व्यक्ति जानता है कि मैं सिंह नहीं हूँ अहम सिंहाना अहम अग्नि ना मैं अग्नि नहीं हूँ लगाएंगे अहम सिंह ना अहम अग्नि नानी था इस प्रकार स्तूमान व्यक्ति जानते हैं किस प्रकार जानते हैं मैं सिंह नहीं हूँ मैं अग्नि नहीं हूँ अच्छा और देखेंगे सिंह कर्म ममना सिंह का कर्म मेरा नहीं है अग्नि ही कर्म ममना ऐसा लगा लेंगे है ना, ना सिंहस कर्म ममना फिर अग्नि कर्म ममना सिंह ममना क्या अग्नि कर्म ममना क्या अग्नि कर्म ममना और अग्नि का कर्म नहीं है इति करते इस प्रकार भी जानते हैं इति का क्या इस, इस प्रकार भी जानते हैं अब ध्यान देना यहाँ पर सुखी के लिए कहा गया है ध्यान देंगे तो जैसे सिंहो देव दत्ता अग्नि माड़वाका यह गौड़ प्रयोग है तो देहात्म बुद्धि भी यदि गौड़ प्रत्यय होती देहात्म बुद्धि भी क्या होती तो जिनको दे देहात्म बुद्धि को गौड़ प्रत्यय होता है वो क्या समझते कि दे का कर्म मेरा नहीं है दे का कर्म और मैं दे नहीं हूँ यदि भी बुद्धि भी गौड़ प्रत्यय होती तो क्या सोचते मैं दे नहीं हूँ और दे का कर्म मेरा नहीं है पर ऐसा जान पाते हैं क्या तो इससे क्या सिद्ध होता है यह गौड़ प्रत्यय नहीं है मिथ्या प्रत्यय है हम लगाएंगे उसी प्रकार से संघात कर्म वम मुख्य साथ का लेना दे आदि संघात है कि आदि संघात का कर्म मुझ मुख्य आत्मा का नहीं है मतलब दे आदि संघात गौड़ आत्मा है ना इसलिए मुख्य यहाँ का यहाँ का दे रूप गौड़ आत्मा का कर्म या दे आदि संघात का कर्म मुझ मुख्य आत्मा का नहीं है नुक्त तरा साथ ऐसा युक्त प्रत्यय होना चाहिए होना चाहिए ना कब यदि ये भी गौड़ प्रत्यय है तो तथा कर उसी प्रकार जोड़ लेना उसी प्रकार देहात्म प्रत्यय को गोण प्रत्यय मानने पर क्या जोड़ेंगे उसी प्रकार देहात्म प्रत्यय को गौण प्रत्य मानने पर संघात का कर्म मुझ मुख्य आत्मा का कर्म नहीं है ऐसा युक्त प्रत्यय होना चाहिए मतलब ऐसा युक्ति युक्ति प्रतीति होनी चाहिए पुनः अहम करता ना पुनः अहम करता मम कर्म इति ना अच्छा है नुना अच्छा प्रतीति होती कैसी है ऐसा होता है कि ये देख कर संघात का कर्म मुख्य आत्मा का नहीं ऐसी प्रतीति होती है क्या अच्छा और होती तो ऐसी प्रतीति है मैं करता हूँ मेरा कर्म है तो ये गौड़ प्रत्यय होता तो मैं करता हूँ मैं कर्म हूँ मेरा कर्म ऐसी प्रतीति होनी चाहिए पंक्ति लगाएंगे उसी प्रकार से संघात का कर्म मुझ मुख्य आत्मा का कर्म नहीं है या युक्तर प्रत्यय होना चाहिए पुनः मैं करता हूँ मैं कर्म हूँ इति ना करता है प्रत्यय न से ऐसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए पर होता है कि नहीं होता है इससे क्या सिद्ध होता है गौड़ प्रत्यय नहीं है चाहिए या साहु और जो कहा जाता है क्या कहा जाता है कर्म हेतु भी कर्म के हेतु स्मृति इच्छा और प्रयत्न के द्वारा आत्मा करता है कर्म के हेतु स्मृति इच्छा और प्रत्न के द्वारा आत्मा करोति आत्मा कर्म करोति आत्मा कर्म, कर्म, कर्म करता है कर्म के हेतु है स्मृति इच्छा और प्रयत्न जैसे आपने कोई अच्छे अच्छे पदार्थ को खाया अच्छा भोजन किया तो उसकी बाद में क्या आएगी स्मृति आएगी आएगी ना स्मृति से क्या होगा कि फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा, हो इच्छा होगी हो। और, तो हो हो और इच्छा के बाद क्या होगा प्रयत्न होगा जिस वस्तु का आपने अनुभव किया है बाद में उसकी स्मृति आएगी और यदि वो अनुकूल विषय है तो स्मृति होने पर क्या होगी उसकी इच्छा होगी और इच्छा के पश्चात क्या होगा कर्म होगा बात समझ तो कर्म के हेतु को स्मृति इच्छा और प्रयत्न स्मृति स्मृति से इच्छा इच्छा से क्या होगा हाँ कर्म का प्रयत्न होगा और प्रत्न प्रत्न से साध्य कर्म होता है क्या याता और जो कहा जाता है कि आत्मिय आत्मीय कर, कर्म के हेतु कर्म के हेतु अपने स्मृति और प्रत्नों के द्वारा आत्मा कर्म करता है कर्म के हेतु स्मृति इच्छा और प्रत्न के द्वारा आत्मा कर्म करता है है ना मतलब अविद्या से नहीं करता है बल्कि इनसे करता है ये तात्पर्य ये जो इच्छा याताहू और जो कहा जाता है किसके द्वारा कहा जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा कौन कहता है पूर्व पक्षी और पूर्व पक्षी जो कहते हैं ये कर्म के हेतु स्मृति के द्वारा आत्मा कर्म करता है इसका मतलब अविद्या से नहीं करता है तो अब भाषिककार कहते हैं है ना ऐसा जो हाँ ऐसा जो कहते हैं ठीक है ना मतलब ऐसा नहीं कहना सिद्धांति कहता है क्यों नहीं कहना क्योंकि तेसा मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वा उन सबका मिथ्या प्रत्यय पूर्व तत्व है मतलब वे सभी मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है मतलब उनके पूर्व में क्या है मिथ्या प्रत्यय तो मिथ्या प्रत्यय के कारण ही सब कुछ होते हैं कौन स्मृति और प्रत्यने क्योंकि यदि प्रत्यय ना हो देहात्म बुद्धि रूप मिथ्या प्रत्यय न हो तो फिर क्या है कि किसी पदार्थ का भोग संभव है तो भोग संभव नहीं है तो उसका जो है ना अनुकूल है या प्रतकूल ऐसी स्मृति आएगी और देहात् प्रत्यय नहीं होगा तो फिर इच्छा भी नहीं होगी जो तो देहात बुद्धि होने से इच्छा सब होती है जब मालूम हो जाए देह अलग है मैं अलग हूँ जो मैं अपना आत्मा हूँ आनंद रूप हूँ तो अपने स्वरूप को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है किसको चाहिए, आत्मा चाहिए। तो देहात प्रत्यक्ष हो जाता है सब हर प्रकार का अभिप्राय है ऐसा नहीं कहना क्योंकि उन सबका मिथ्या प्रत्यय पूर्वक तो है या मिथ्या प्रत्यय पूर्वक होने वाले है उन सबका कारण क्या है मिथ्या प्रत्यय इसी को समझाते हैं मिथ्या प्रत्यय निमित्त की मिथ्या निमित्त से होने वाली मिथ्या कारण से होने वाला क्या होने वाला अनुभूत अनुभूत मतलब अनुभव किया हुआ कौन फल अनुभव किया हुआ कौन और किसका फल और कर्म का फल क्रिया करते कर अनुभूत कौन नहीं अनुभूत कौन फल अनुभव किया हुआ कौन और किसका फल नहीं जितना मैं पूछूं उतने बोलना अनलोक हुआ फल किसका फल कर्म का फल अनोक हुआ है क्या है कर्म का फल है और कर्म का फल कोई इष्ट होगा कोई अनिष्ट होगा इष्ट अनिष्ट कौन होगा फल अनुभूत कौन होगा फल किसका फल हाँ कर्म का फल क्रिया करते कर्म अनुभूत हुआ कर्म फल अनुभूत विशेषण किसका हुआ फल का अच्छा और फल कैसा होगा इष्ट होगा थोड़ा दो प्रकार का होगा मतलब तो किस पद का किसके साथ संबंध है ये भी लगा समझ में आना चाहिए कुछ बोल लिया कुछ सुन लिया उतना पर्याप्त नहीं है है ना ये ध्यान देंगे के से होने वाला इष्ट और अनिष्ट अनुभव किया हुआ कर्म का फल या अनुभव किया हुआ इष्ट और अनिष्ट कर्म का फल है तो ध्यान देंगे कर्म का फल का अनुभव कब होता है जो मिथ्या ज्ञान होता है यदि मालूम हो जाएगा देश भिन्न हम है अब हम अब उखता हम भोक्ता है हम किसी भी फल के भोगता नहीं है तो कुछ भोग होगा कर्म का हम तो इसका प्रत्यय कारण होने वाला इसका इस हुआ कर्म का फल और उस फल से जन्म क्या होंगे संस्कार फल से जन्म क्या होंगे हाँ यही अनुकूल फल का अनुभव किया है तो फिर बाद में स्मृति होने से क्या हो जाएगी अनुकूल फल को भोगा गया है अनुकूल फल का अनुभव किया गया है इष्ट फल का अनुभव किया गया है तो संस्कार से क्या हो जाएगी स्मृति संस्कार से क्या होगी और स्मृति से फल से जन्म संस्कार पूर्वक स्मृति इच्छा और प्रति आदि होते हैं ही करते क्योंकि क्योंकि मिथ्या प्रत्यय के कारण होने वाले अनुभव किए हुए कर्म के इष्ट और अनिष्ट फल से जन्म मिथ्या प्रत्यय के कारण होने वाले अनुभव किए हुए कर्म के इष्ट और अनिष्ट फल से जन्म संस्कार पूर्व पूर्वक स्मृति इच्छा और प्रश्न आदि होते हैं, ठीक है अनुकूल फल है तो पाने की इच्छा प्रतिकूल फल फल है तो हटाने की इच्छा ठीक है हटाने की इच्छा दोनों में यथा अश्विन जन्मनी जैसे इस जन्म में दे आदि के संघात में अभिमान दे आदि पाठ है ना देता अभिमान कि दे आदि के संघात में होने वाला अभिमान अभिमान करते हैं आत्माभिमान दे आदि के संघात में होने वाली आत्मबुद्धि जैसे इस जन्म में दे आदि के संघात में, में होने वाली आत्मबुद्धि आत्मबुद्ध आदि के कारण है किसके कारण है हाँ राग की गई है दे आदि के संघात में होने वाली आत्मबुद्धि किसके कारण है ये रागद्वेषी और क्या है हाँ रागद्वेश के कारण होती है ऐसा पंक्ति लगाएंगे जैसे इस जन्म में धर्माधर्म जैसे इस जन्म में धर्माधर्म और धर्माधर्म के फल का अनुभव इस जन्म में क्या धर्म और धर्मा और धर्माधर्म के फल का अनुभव ये किसके कारण है दे आदि के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि और आदि के कारण है दे आदि के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि के कारण है और राग-द्वेष के कारण है क्या है इसके कारण नहीं नहीं दे आदि के संगात में आत्मबुद्धि होती है और क्या होता है राग-द्वेष भी करता है व्यक्ति जीवन में दे आदि के संगात में क्या होता है आत्मबुद्धि और आत्मबुद्धि होने से फिर रागद्वेश हो जाता है घात में आत्मबुद्धि होने से क्या होता है तो आत्मदे आदि के संगात में आत्मबुद्धि और रागद्व के कारण क्या हो करेगा व्यक्ति धर्माधर्म करेगा और धर्माधर्म के फल का अनुभव होगा जैसे इस जन्म में दे के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि तथा रागद्व शादी के कारण होने वाला जैसे इस जन्म में धर्माधर्म और धर्माधर्म के फल का अनुभव दे के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि और रागद्व शादी के कारण होता है लगी पंक्ति धर्मा धर्म कर लेना जन्मनी अतित जन्मनी उसी प्रकार से पूर्व के जन्म पूर्व में और उसके पूर्व पूर के, पूर के भी जन्म में क्या समझेंगे की धर्म धर्म और धर्मा धर्म के फल का अनुभव दे आदि के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि और रागद्व शादी के कारण है, हैत्मु रागद्वी होगा दे आदि के संगात में आत्मबुद्धि और, तो और उससे होने वाला रागद्वेकृत इस प्रकार अविद्यात अतीता अनागत अतीता अनागतः अनादि संसारा अविद्याता इस प्रकार अनादि अतीता चा अनागतः संसारा अविद्याता इस प्रकार अनादि अतीचा च अनागतः संसारा अविद्याता इस प्रकार अनादि अतीत तथा अनागत संसार अतीत संसार मतलब जो बीत चुका और जो अनागत संसार संसार आगे आएगा तो ये कैसा है अनादि अतीत और अनागत अनादि संसार अविद्या का कार्य है ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए अतीत और अनागत अनादि संसार किसका कार्य है ऐसा कर लेना चाहिए अविद्या देहादि के संगात में जो आत्मबुद्धि होती है वो अविद्या ही तो है वो क्या है अविद्या है अविद्या का कार्य होने से अविद्या जो अविद्या पड़ी हुई है ना मूल अविद्या उसके कारण देहादि के संगात में आत्मबुद्धि होती है और दे आदि के संघात को जब बुद्धि कहा जाए तो अविद्या का कार्य होने से अविद्या ऐसा। ऐसा करना चाहिए तथा क्या तथा और उससे यह सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है सर्व कर्म संसाद ज्ञान निष्ठायाम के सर्व कर्म सन्यास पूर्वक होने वाली ज्ञान निष्ठा से ही आत्यंतिक संसार की निवृति होती है या आत्यंतिक जो है उप्रमा का विशेषण है किसका विशेषण है कि संसार की संसार का आतंक उपराम होता है संसार का आतंक उपराम होता है या संसार की आतंक होती है पंक्ति लगाएंगे और उस कारण यह सिद्ध होता है की सर्वकर्म पूर्वक होने वाली ज्ञान निष्ठा होने पर सर्वकर्म सन्यास से होने वाली सर्वकर्म सन्यास पूर्वक होने वाली ज्ञान निष्ठा होने पर ज्ञान निष्ठा होने पर संसार का आतंक उपराम होता है या संसार की आतंक उप्रति होती है ना? सिद्धम ये है ना क्या तथा ये बात क्या हाँ हाँ संसार का ये प्रति ही है नौ. संसार की आतंकी क्या देहात्मा अविध्यात्मक और यहाँ अविध्यात्मकत्वाद करतेद्या कार्यत् और देहा देहाभिमानस से ना देहाभिमानस से करते हैं यहाँ पर देहात्मा मतलब देहात्मु क्या हम्म और देहाभिमान मतलब क्या हुआ यहाँ पर देहात्म बुद्धि देहात्मा बुद्धि दे और देहात्म बुद्धि का अविद्या कार्य होने से मतलब अविद्या का कार्य होने से देहात्मु क्या है अविद्या का कार्य होने से देहात्म बुद्धि किसका कार्य है तो फिर जब अविद्या हो जाएगी तो देहात्म बुद्धि रहेगी नहीं रहेगी तक कर लेना की यहाँ पर अविद्या की निवृति होने पर और देहानुपत्य देहात्म बुद्धि की निवृति होने पर देहानुपत्य लक्षणा क्या कर लेंगे देहात्म बुद्धि की निवृति होने पर या देहात्म बुद्धि न होने पर संसार की प्राप्ति नहीं होती है इसको दोबारा लगा रहा हूँ और देहात्म बुद्धि को अविद्या का कार्य होने के कारण देहात्म बुद्धि को अविद्या का कार्य होने के कारण देहात्म बुद्धि की निवृति होने पर नहीं किसकी निवृति हाँ ठीक अविद्या की निवृत्ति होने पर देहात बुद्धि ना होने से संसार की प्राप्ति नहीं होती है और यदि कर हमने क्या बताया है देहात बुद्धि ना होने से यही बताया है ना क्योंकि पहले कार्य कारण भाव ऐसा है ना कि देहात बुद्धि का अविद्या देहात बुद्धि अविद्या का कार्य होने से तो अविद्या की निवृत्ति से क्या होगा देहात्म बुद्धि की निवृति इसलिए हमने लक्षण त्यर्थ कर दिया और यदि देह की प्राप्ति ना होने से तो फिर ऐसा करना पड़ेगा यदि कि देहात्म बुद्धि अविद्या की निवृत्ति होने पर अविद्या की निवृति होने पर देहात हाँ वही ठीक है जो हमने बताया नहीं थोड़ा ऐसा लग सकता है कि अविद्या की निवृत्ति होने पर देहात बुद्धि की निवृति अविद्या की निवृत्ति होने पर देहात बुद्धि के न होने से व्यक्ति के कर्म न करने से ज्ञान होने से नूतन देह की प्राप्ति न होने से संसार की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा कुछ किया जा सकता है पर सुगम है आत्मबुद्धि अविद्या का कार्य है दे आदि के संघात में होने वाली आत्मबुद्धि किसका कार्य है अविद्या का कार्य है क्योंकि लोक में गाय से अन्न में हूँ दे के संगात में होने वाली आत्मबुद्धि अविद्या का कार्य है ये करते क्योंकि लोक में गोवादी से अन्न में हूँ क्या मत्ता अन्य गवादया और मेरे से अन्न गोवादी हैं, ऐसा जानने वाला या ऐसा जानते हुए तेसु ऐसा जानते हुए कश्य ऐसा जानते हुए कोई तेसु अहम इसी प्रति उनमें अहम ऐसी बुद्धि नहीं करता तो कौन है गाय को कोई मैं गाय हूँ ऐसा जो कोई सोचता है नहीं सोचता है क्यों क्यों गाय से मैं अन्य हूँ ऐसा जानता है ना ऐसा जानता है ना अच्छा तो अब ध्यान देना कि देते के संगात दे आदि के संगात में आत्मबुद्धि जानने वाले की होगी कि न जानने वाले की होगी न जानने वाले की तभी अविध्यात्म का है अविद्या का कार्य है ओम पूर्ण पूर्णमणा पूर्णम गचर्णमालाय पूर्णमेवा दृश्य